बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस से प्रवचन नंबर बयानबे भाग चार माता पिता का हंता तृतीय दृश्य ये बहुत अनूठा सूत्र है बुद्ध के अनूठे से अनूठे सूत्रों में एक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 भिक्षु ने कहा आप कहते क्या हैं? हत्यारे की प्रशंसा कर रहे और बुद्ध ने कहा इतना ही नहीं भिक्षुओं, इसने अपनी भी हत्या कर दी है यह आत्मघाती भी यह बड़ा भाग्यशाली है और तब उन्होंने ये सूत्र कहे मातरम पितरम हंतवा राजानो द्वेचा खतीय रठम सानुचरम हंतवा अनिगो याति ब्राह्मणों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 उपवास कर सकता है अगर लोगों को ख्याल रहे कि महातपस्वी है नंगा खड़ा हो सकता है धूप ताप सह सकता है बस एक बात भर बनी रहे कि यह आदमी गजब का है पुरुष की जड़ उसके अहंकार में इसलिए स्त्री की जड़ उसकी तृष्णा में तृष्णा शब्द भी स्त्रीण है अहंकार शब्द भी पुरुषवाची है ये पुरुष का रोग है अहंकार और तृष्णा स्त्री का रोग है इन दोनों के मिलन से हम सब बने हैं ना तो तुम पुरुष हो अकेले ना तुम स्त्री हो अकेले जैसे मां और पिता से तुम्हारा जन्म हुआ आधा हिस्सा मां ने दिया है तुम्हारे शरीर को आधा हिस्सा तुम्हारे पिता ने दिया है कोई पुरुष एकदम शुद्ध पुरुष नहीं है क्योंकि मां का हिस्सा कहां जाएगा और कोई स्त्री शुद्ध स्त्री नहीं है क्योंकि पिता का हिस्सा कहां जाएगा दोनों का मिलन है ऐसे ही चित्त बना है तृष्णा और अहंकार से स्त्रियों में तृष्णा की मात्रा ज्यादा पुरुषों में अहंकार की मात्रा ज्यादा भेद मात्रा का है और दोनों महारोग हैं और दोनों को मारे बिना कोई दुख से मुक्त नहीं होता इसलिए बुद्ध ने बड़ी अजीब बात कही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 क्योंकि जो है उसे ना तो हां में कहा जा सकता और ना ना में कहा जा सकता जो है वो इतना बड़ा है कि हां और ना में नहीं समाता इसलिए बुद्ध से जब कोई पूछता है ईश्वर है तो वे चुप रह जाते वे कुछ भी नहीं कहते बुद्ध से कोई पूछता है आप आस्तिक हैं तो चुप रह जाते नास्तिक हैं तो चुप रह जाते क्योंकि वह कहते हैं कि अस्तित्व इतना विराट है कि हां और ना की कोटियों में नहीं समाता हां कहो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 अमेरिका में मनोविज्ञान की एक नई पद्धति विकसित हुई है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस महत्वपूर्ण है बहुत ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति में तीन व्यक्ति होते हैं एक तुम्हारी मां एक तुम्हारा पिता एक तुम्हारा बचपन छोटा बच्चा है हजार काम करना चाहता है हजार रुकावटें पड़ती हैं, आख से खेलना चाहता मां कहती नहीं बाहर जाना चाहता, चाहता है। मित्रों के पास बाप कहता है नहीं रात हो गई सो जाओ जब सोना चाहता तब मां बाप कहते हैं सो जाओ जब उठना चाहता है सुबह तो उठने नहीं देते जब नहीं उठना चाहता तो उठाते हैं जब खाना नहीं चाहता तो खिलाते हैं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 हर चीज तैयार चाहिए भोजन तैयार चाहिए बस ज्यादा से ज्यादा डब्बा खोलना आना चाहिए और कुछ खास जरूरत नहीं है हर चीज इसी वक्त हो ये बचकानी बातें मगर ये मरती नहीं ये भीतर रहती है, ये कभी भी लौट आती ये किसी भी दुर्दिन में दुर्घटना में प्रकट हो जाती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 इसकी मृत्यु होनी चाहिए तो ही तुम प्रौढ़ हो पाओगे फिर तुम्हारी मां और पिता तुम्हारे भीतर सदा बैठे उनकी भी मृत्यु होनी चाहिए इसका बाहर के माता पिता से कोई संबंध नहीं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का कहना यह है कि वही व्यक्ति ठीक से प्रौढ़ हो पाता है जिसके भीतर माता पिता की आवाज समाप्त हो जाती नहीं तो तुम कुछ भी करो माता पिता की आवाज पीछा करती समझो कि तुम बचपन में कुछ काम करते थे माँ बाप ने रोक दिया था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 वो मां पीछे खींच रही है इस मां का जाना होना ही चाहिए नहीं तो तुम कभी प्रौढ़ ना हो पाओगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के लोगों को अगर बुद्ध के ये सूत्र मिल जाए तो उनके लिए तो बड़ा सहारा मिल जाएगा माता पिता, माता पिता की हत्या माता पिता की हत्या से तुम्हारे बाहर के माता पिता की हत्या का कोई संबंध नहीं तुम्हारे भीतर जो माता पिता की प्रतिमा बैठ गई उसकी हत्या होनी चाहिए तभी तुम मुक्त हो पाओगे और ये बड़े मजे की और विरोधाभासी बात है कि जिस दिन तुम भीतर के माता पिता से मुक्त हो जाओगे उस दिन तुम बाहर के माता पिता को पहली दफा ठीक आदर दे पाओगे उसके पहले नहीं समादर पैदा होगा अभी तो तुम भीतर इतने ग्रसित हो उनसे कि तुम्हारे मन में क्रोध है मां बाप को क्षमा करना भी मुश्किल है गुरुजीएफ ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था कि अगर तुमने अपने मां बाप को क्षमा कर दिया हो तो मेरे पास आओ अजीब सी बात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 और जिसने तुम्हें गुलाम बनाया है उसको तुम आदर कैसे दे सकते हो इसलिए अगर बच्चे मां बाप के प्रति अनादर से भर जाते हैं तो आश्चर्य नहीं मां बाप के प्रति आदर तभी हो सकता है जब मां बाप से पूरा छुटकारा हो जाए और यह बाहर की बात नहीं है कि बाहर के मां बाप को छोड़ के भाग जाओ बाहर के मां बाप को छोड़ने से कुछ भी नहीं होता हिमालय चले जाओ वहां भीतर भी के मां बाप तुम्हारा पीछा करेंगे वो तुम्हारे मन के हिस्से हो गए उस मन को बदलना जरूरी है